और सहितं ृष्ता आजान यदि मित्र भुजा हो कल का बदाम हो सकित नहीं कपितर हो कबल आए ताप चोरों विश्वन वालों तुयुवरों युगधारों मकावरों बंदे जग तूयकरों कर्रा ताप अंदर पित्तचरिंग चरा करवया इनकलों समर पैदों ज्वलन सामु स्वप्नश्रीम हरे पोलांच सुंदर दीदी कलाम संधि पिता नमस्कृते ंदम सरस्वती श्री प्रेम पूर्व प्रस में यह स्थापित कर रहा कि भक्ति ग्रंथ तीन श्रेणी के हैं। एक भक्ति ग्रंथ है टीका जो पुराने ग्रंथ है, या महापुरुषों के, के ग्रंथ है जो स्वयं कवि रूप में काव्य के रूप में प्रस्तुत किए गए तीसरे प्रकार के ग्रंथ हैं जो कि प्रकरण ग्रंथ हैं जिनमें किसी सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया उनमें प्रमाण के रूप में जो सिद्धांत है उनको भी प्रस्तुत किया गया कहीं नहीं मिले तो अपनी तरफ से भी रचना करके उनमें स्थापित किए गए श्री प्रेमकत्क एक ऐसा ही दिव्य ग्रंथ है जिसमें श्रीमदावन धाम जो प्रेमय है उस प्रेमय मंडलारम धाम की विभिन्न विशेषताएं उनको आर्ष ग्रंथों के प्रमाण के द्वारा स्थापित किया गया है प्रस्तुति की गई है सिद्धांत की जो डॉक्टराइस है जो सिद्धांत है वो सिद्धांत भी पुराने हैं परंतु तो उनको संकलित करके एक नए रूप में प्रस्तुत किया गया और उनके प्रमाण भी प्रायः जो महापुरुष हैं या शास्त्र शास्त्र या महापुरुष उनके वचनों को ही यहाँ पर प्रमाण के रूप में स्थित किया गया और इस ग्रंथ के द्वारा ये दिखाया गया कि प्रेम उसकी महिमा अद्भुत है और उसका व्यवहार भी अद्भुत है और वो प्रेम का व्यवहार दिखता है श्री वृंदावन धाम प्रेम पतन प्रेम का नगर है श्रीमद वृंदावन और उस वृंदावन धाम का जो व्यवहार है वह व्यवहार अद्भुत है ये एक रूपक के माध्यम से और एक एलिगरी के माध्यम से एक समासोक्ति के माध्यम से रूपक और समासोक्ति इन दो तो माध्यमों से इसको प्रस्तुत किया है जैसे श्रीमद भागवत में वर्णन की, की गई परोक्ष प्रिया ही देवा परोक्षम देवता परोक्ष प्रिय हैं और परोक्ष भगवान को भी प्यारा है परोक्ष से वर्णन करने पर सीधा सीधा वर्णन करने पर उतना आनंद नहीं आता है कहीं कुछ छिपा हो कुछ प्रकट हो तो वो ज्यादा आकर्षक होता है सौंदर्य का एक सामान्य सिद्धांत है कि सौंदर्य यदि अत्यंत खुला हुआ हो तब भी रस नहीं लेता और सौंदर्य अत्यंत ढका हुआ हो तब भी वो रसपूर्ण नहीं होता है कुछ खुला कुछ ढका ऐसा जो सुंदर है वो ज्यादा आकर्षक होता है ऐसे सिद्धांत जो गुण वस्तु हैं वो कुछ प्रकट हों, कुछ ढकी हों, तो उनका माधुर्य और अधिक मिलता है और यहां पर वही पद्धति को अपनाते हुए श्री प्रेम की महिमाओं को प्रस्तुत किया गया पहले प्रेम और वृंदावन इन दोनों को एक किया वृंदावन प्रेम तो पहले तो वृंदावन और प्रेम इनको एक किया गया फिर प्रेम की जितनी भी विशेषताएं हैं वे सारी की सारी विशेषताएं श्री वृंदावन की हैं इस प्रकार यहां पर प्रस्तुत किया है। ग्रंथ के प्रारंभ में श्रीमद महाप्रभु की वंदना कराई कि इष्ट देव हैं श्री कृष्ण श्री कृष्ण निरंतर निरंतर अपनी प्रिया अपनी शक्तियों में सर्वश्रेष्ठ शक्ति है सर्व प्रधान शक्ति हैं आह्लाद् शक्ति है। और आह्लाद्शक्ति स्वरूप का जो ब्रजगोप्यकार ब्रजगोप्य कारणों में भी मुकुटमणि और सब गोपियों की आहार जो राधा रानी है उन श्री राधिका का निरंतर निरंतर स्मरण करते जैसे ब्रिंगी कीड़ा भ्र का स्मरण करते करते ही बन जाता है ऐसे श्री कृष्ण भी आहा श्री राधा रानी का स्नान करते करते श्री राधिका ही बन गई और राधिका द्विती से युक्त होकर के वे बिराइबा बोलोन बिहारी लाल की जय इस श्लोक की व्याख्या में श्री रसको जी ने एक बड़ा सुंदर सिद्धांत स्थापित कर दिया एक नया सिद्धांत स्थापित कर दिया कि जैसे भृंग कीड़ा एक काले रंग का छोटा सा कीड़ा होता है क्या करती है कि दीवाल के कोने में मिट्टी का इतना बड़ा घर बनाती है दो इंच का ढाई इंच का तीन इंच का एक घर बनाती है मिट्टी का और उसमें रखता रहता है एक छेद और वो भिर एक बहुत छोटा सा काले रंग का कीड़ा होता है उस काले रंग के कीड़े को पकड़ करके लाती है और उस छेद से उस घर के भीतर डाल देती है अब वो कीड़ा इतना भयभीत है कि हाई भिड़ आएगी अब मुझे मार डालेगी अब मुझे खाया उसने अब खाया अम मरा ये विचार करते करते ही पांच सात मिनट में ही वो जो भि ज़ासा काला की काले रंग का छोटा सा कीड़ा है वो कीड़ा स्वयं भि ही बन जाता है और कहते हैं कि वो जो भि बना है उसको ही वो भि अपने बच्चों की रक्षा करने के काम में नियुक्त करती है और वो सबसे ज्यादा आक्रामक होता है सबसे पहले वो ही आक्रमण करता है भिर् बनकर ऐसे ही यहां पर उल्टी बात यहाँ पर भी यही बात हो रही है बिल्कुल कि श्री एक आंत बैठे बैठे श्री कृष्ण में बैठे-बैठे की ध्यान कर रहे हैं कि आहा हे श्री प्रिय आप कृपा करके अपनी अंग कांति मुझे प्रदान कर दो कृपा करके अपना भाव मुझे प्रदान कर दो और भाव अंग कांति का ध्यान करते करते श्री कृष्ण स्वयं राधा भावी से युक्त हो जाते हैं श्री ही राधा भाव में विराजमान होकर के कहने लगते हैं कि युगायतम निमेशुषा परामायतम शून्ययतम जगत सर्वम श्री कृष्ण विण में अथवा कहने लगते हैं श्री कृष्ण ही कि के आश्चित आदर्शना करो तो यथा तथा वृद्धता को लपटो मत प्राण नाथस्तु ना, ना। वे स्वयं ये कहने लगते हैं कि मेरे ऊपर आप कृपा करो कृपा ऐसे सदा हृदय कंदर स्फूरत वह शची नंदन श्री शची नंदन हमारे हृदय कंदर में निरंतर निरंतर स्फुरित हो और हम शचिन का ध्यान करने तो शचिनंदन हमारे हृदय में स्फूर हो जैसे कृष्णा राधिका का ध्यान करते करते राधा भावी सुमलित हो जाते हैं इसी प्रकार श्री गौरहरि भी उनका भी यदि हम ध्यान करें तो हमारा ध्यान करते करते श्री गौरहरी भी हमारे हृदय में स्फुलित हो जाते तो ऐसे प्रार्थना करें। अब दूसरा श्लोक है यहां पर आशीर्वादात्मक मंगलाचरण कर रहे हैं पहले भी आशीर्वादत्मक मंगलाचरण था और दूसरा जो मंगलाचरण है वो भी आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है कि आव हृदय ताप हृद श्रोहत बल्लभी वलय हृदय विभूषण सक्त भक्त वर हंस सत्कृतम मुक्ति शुक्ति पुटम मौक्तिकम मह कोई अद्भुत मौक्तिकम महा कोई अद्भुत मोती की चमक मेरे हृदय में उत्पन्न हो मोती की चमक कौन सी है बोले वो मोती है श्री श्याम सुंदर की अंगकांति श्याम सुंदर का प्रेम तो श्याम सुंदर के प्रेम को यहां पर मोती बनाया गया है कि मोक्तिकम महा एक मोती की महा मुक्ति की चमक मेरे हृदय में स्फूरित हो अर्थात प्रेम के प्रभाव मेरे हृदय में स्फूरित हो क्या बात है तो मोक्तिकम महा यह करता है एक मोती की महा मेरे हृदय में स्फूरित हो मोती क्या है शुद्ध मोती है श्री कृष्ण प्रेम तो कृष्ण प्रेम रूपी मोती अपनी चमक मेरे हृदय में स्फूलित करे अब वो शुद्ध कृष्ण प्रेम रूपी मोती कैसा है उसे दिखा रहे हैं उसे पहले तो प्रार्थना करें आवि ही अस्तु माने वो मेरे हृदय में आविर्भूत हो मोती की महामान्य चमक मेरे हृदय में आविर्भूत हो प्रेम रूपी मोती वह अपना प्रकाश मुझे कृपा करके प्रदान करे कैसे प्रकाशित हो उसके लिए कह रहे हैं उस मोती की महक की विशेषता बता रहे हैं कि ताप मोती उसकी प्रीति उसकी प्रकृति बड़ी शीतल होती है प्राय मोती भस्म या कहीं दिमाग गर्म हो रहा है कोई पागल हो रहा है तो उसके लिए विशेष रूप से मोती भा, या कोई ताप प्राप्त कर रहा है तो ताप से किसी के शरीर में गर्मी ज्यादा हो गई है तो उसको शांत करने के लिए मोती भस्म दी जाती है मोती का प्रयोग किया जाता है तो मोती की जो स्थिति है वो मोती की स्थिति यह है कि वो मोती ताप को हरण करने वाला है सो रस्तु हृदि, ताप हृथ जो ताप को समाप्त करने वाला है ताप श्री कृष्ण प्रेम ही ऐसा ताप को हरण करने वाला मूर्ति है और श्री कृष्ण प्रेम कैसा है उसके लिए कह रहे हैं कि श्रद बल्लवी बलय विभूषण कि ये मोती जो श्री कृष्ण के सखागण हैं, उन सखागणों के वले माने हाथ का आभूषण है या हृदय का रत्न का आभूषण है तो श्रुत बल्ल वले वलय विभूषण सखागण अपने बाजूबंद या वलय के रूप में का के रूप में इस कृष्ण प्रेम को धारण किए हुए हैं तो मोती से कला भी बनाया जाता है और मोती से गले का हार भी बनाया जाता है तो यहां पर शोध बल्ल भी श्रोत माने श्री कृष्ण के जितने भी सखागण हैं, उन सखागणों के हृदय का सखागणों के तो हाथ के कड़े का यह विभूषण है सखाओ ने हाथ में जो कड़े धारण कर रखे हैं उनका विभूषण है और श्री प्रिया उनके कंठ के हार का विभूषण है उन्होंने मोती की माला धारण कर रखी है तो श्री कृष्ण मो कृष्ण प्रेम रूपी मोती वह ऐसा है जो कि ताप को समाप्त करने वाला है और स्वर्ण माने सुबर मधुमंगल आदि सखा और बल्ले माने श्री राधिका ललका विशाखा चित्रा इंदुलेखा इत्यादि जो गोपीगण है उन गोपीगणों के हृदय विभूषण वह हृदय का अपूर्व विभूषण है हृदय का अपूर्व लॉकेट होकर के वो विराजमान है तो जो मोती प्रियाओं के हृदय का लॉकेट है और सखाओं के हाथ का तला होकर के विराजमान है ऐसा श्री कृष्ण प्रेम रूपी मोती मेरे हृदय में आविर्भूत हो अब मोती की एक विशेषता और बता रहे हैं कि सक्त भक्त बर हंस सत्कृतम हंसों के विषय में भी एक बात कही गई कि क्या हंसा मोती चुगे क्या भूखन मर जा हंस जो है वो मोती को ही चोगगा कोई दूसरी चीज नहीं खाता है वो मोती ही खाता है ये कवियों में एक प्रसिद्धि खाता है कि नहीं खाता है ये तो राम कवियों में है कि हंस जो है वो मोती को ही चुनता है ये कवियों में प्रसिद्धि तो बहुत सारी होती है अब जैसे कवियों में एक प्रसिद्धि है कि हंस नीर और क्षीर इनका विवेक कर देता है दूध और पानी को अलग अलग कर देता है अब कैसे करता है कैसे नहीं करता है ऐसा दिख, दिखने में तो आता नहीं है शायद ऐसा होगा कि जल के भीतर रहने पर भी वह कमल नाल से निकलने वाला जो दूध है, है। इसीलिए कह दिया गया हंस निरक्ष ऐसा नहीं है कि दूध में पानी मिला करके रख दो हंस के सामने उसे कर इसको अलग करो पंथ प्रसिद्धि है ये कवियों में तो हंस केवल मोती चुनता है ये भी प्रसिद्धि है यहां पर भी कह रहे हैं इस मोती कृष्ण प्रेम रूपी मोती उसका वर्णन किया जा रहा है तो कह रहे हैं सकत भक्त बरहस सत्कृतम ये प्रेम ऐसी वस्तु है जो सक्त माने प्रेम में आसक्त भक्त रूपी हंस उन हंसों के द्वारा सत्कृत है इस मोती को आदर दिया जाता है संसगण इस मोती को ही आदर प्रदान करते हैं प्रेम को ही आदर प्रदान करते हैं संतों को भी हंस कहा गया हंस कहने का तात्पर्य है कि रह रहे हैं चाहे भक्तों हो चाहे विषयी हो रहना तो इसी दुनिया में और ये दुनिया त्रिवोणों से बनी हुई है परंतु तो एक भक्त इस दुनिया का उपयोग करेगा भगवत सेवा के लिए इसी शरीर का जो पंच महाभूत से बना हुआ है इसी शरीर का उपयोग करेगा भगवत सेवा के लिए और एक विषय इसी शरीर का प्रयोग करेगा विषय को भोगने के लिए शरीर एक ही है संसार की वस्तुएं भी एक है एक भगवत प्रसाद ग्रहण करेगा दूसरा खाना खाओ और पा खान <laughs> जाओ <laughs> ये दशा तो ये भक्त कहेगा कि मैं तो भगत प्रसाद ग्रहण करूंगा चंद्रशेखर दास बाबा हाथी करते थे खाना खा लो खाना खा लो ये ये क्या ये, ये वैष्णो की बोली नहीं प्रसाद पाओ प्रसाद सेवा करो ये वैष्णों की बोली खाना खाना खाना खाना ये तो फिर ज्यादा क्या हो जाता है उसके साथ में कुछ और जुड़ जाएगा <laughs> तो बोल तो अः वस्तु एक है पंथ एक वस्तु होने पर भी वो वस्तु भक्तों के लिए परम परम सेवा का साधन बन जाती है यही शरीर यही भोजन यही सारी संसार की वस्तुएं वस्त्र ये यह यहां पर भजन का साधन बन गई पंथ विषय जनों के लिए यही नरक का साधन बन जाएंगी अंत तो सत्य भक्त वर हंस जो आसक्त भक्त वर है वे ही वास्तव में हंस है जो कि इस प्रेम रूपी मोती को ही चुकते हैं वे विषयों को नहीं चुकते हैं मुक्त शक्ति पुत्र मौत कम महा अब मोती रहता कहां है मोती पाया जाता है सीप के भीतर सीप में से ही मोती उत्पन्न होते हैं तो मुक्ति शुक्ति मोती रूपी जो शुक्ति है उसमें ये प्रेम रूपी मोती विराजमान है अर्थात भक्तों को मोती तो मुक्ति को प्राप्त करने के लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता है भक्तों को मुक्ति की प्राप्ति तो अपने आप मिली हुई है ज्ञानी का भी संसार दूर होता है और भक्तों का संसार भी अपने आप दूर हो जाता भक्ति के प्रभाव से नाम के प्रभाव से संसार की निवृत्ति दोनों की ज्ञानी की भी है और भक्ति की भी तो मुक्ति शुक्ति परंतु तो, भक्तगण मुक्ति को ग्रहण नहीं करते है यद्यपि संसार की निवृत्ति अपने आप विराजमान है परंतु तो, संसार की निवृत्ति करना ये उनका लक्ष्य नहीं है उनका लक्ष्य है सीप में से मौकी को निकालने को छोड़ दे संसार से निवृत्ति ग्रहण करते हुए कृष्ण प्रेम प्राप्त करना ये जीवन का लक्ष्य है कृष्ण सेवा प्राप्त करना ये जीवन का लक्ष्य है। जहां सेवा है वहां पर मोक्ष की प्राप्ति संसार की निवृत्ति तो अपने आप हो जाएगी उसके प्रति प्रयास भी उनको करने की जरूरत नहीं है जैसे मोती लेकर के एक गोता सीप में से मोती को ग्रहण कर लेता है और सीप को छोड़ देता है इसी प्रकार वैज्ञानिक वैराग्य इनके प्रयास को भक्त छोड़ देते हैं और कृष्ण सेवा मोती को वे ग्रहण कर लेते तो हैं बड़ा सुंदर ये एक सांग रूपक प्रोट्रिया है प्रेम एक मोती है और मोती से संबंधित होने पर मोती से रिलेटेड मोती से संबंधित जो अन्य वस्तु हैं उनको भी एक रूपक के माध्यम से यहां प्रस्तुत किया गया के माध्यम से प्रस्तुत किया गया दोबारा सुन लें मह मोती की चमक मेरे हृदय में उत्पन्न हो अब महा शब्द का प्रयोग करके ये दिखा रहे हैं कि रस्तों की एक पद्धति रही कि वे परोक्ष वर्णन में तेज मह धाम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं श्री राधा में देखें तो वहां पर अनेक जगह में कोई अपूर्व तेज कर रहा है महा पीड़ा कर रहा है श्री वृंदावन शतक में पूर्व नारायण जी अनेक अनेक जगह धाम शब्द का कर प्रयोग करते हैं कोई धाम विराजमान है कोई तेज अपूर्ण रूप से क्रीड़ा कर रहा है यहां नील और स्वर्ण कांति वृंदावन में बिहार कर रही है राधा कृष्ण जी कहेंगे कृष्ण के लिए नील कांति श्री राधिका के लिए स्वर्ण कांति कांति कहकर के धाम कहकर के तेज कहकर के महा कह करके संकेतित करेंगे ऐसे ही ये प्रेम एक महा एक तत्व होकर के ब्रह्मान और प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप यदि कोई है तो प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप श्री विश्व नंदनी राशेश्वरी ही है प्रेम के माध्यम से श्री राशेश्वरी राधा रानी की ही वंदना की जा रही है श्री राधा रानी की जय तो आप हृदय मेरे हृदय में कोई मोती की चमक विराजमान हो अर्थात श्री प्रेम स्वरूप श्री राधा रानी प्रेम के रूप में मेरे हृदय में विराजमान हो अभी इसका सिद्धांत वर्णन करेंगे श्री राधा रानी है प्रेम गुप्त वे है प्रेम की समुद्र अब श्री राधा रानी चाह रही है कि जितने भी जीव हैं, इनके ऊपर भी मैं कृपा कर करो कल की जीव को मिली हुई है किंचित स्वतंत्रता यदि वो स्वतंत्रता का जीव सदुपयोग करता है और वो ये चाहता है कि आह प्रेम रूपी रत्न मुझे प्राप्त हो इसके लिए मैं थोड़ा सा प्रयत्न करूं और वो श्री गुरुदेव की शरणागति ग्रहण करता है तो श्री राधाणा ने गुरुदेव के माध्यम से भक्ति के हृदय में कृष्ण नाम के माध्यम से प्रवेश करती है जब दीक्षा प्राप्त होती है तो हरे रूपी प्लॉट जो गमला है उस गमले में या क्यारी में श्री कृष्ण नाम रूपी बीज का श्री गुरुदेव कांग में जैसे ही समर्पण करते हैं काम में समर्पण करने के साथ ही साथ श्री भक्ति लता का बीज बतन नाम दीक्षा के द्वारा हो जाता है गुरु पादाश्रय दसमा कृष्ण दीक्षा और विश्रमण गुरु सेवा भक्ति के चौसठ अंगों में ये तीन अंग प्रधान है भक्ति में प्रवेश कराने वाले जैसे खेती करनी है तो खेत को तैयार करो और खेत को तैयार करके उसमें बीज बो, तो खेती होगी। खेत को तैयार करने से भी कुछ नहीं होगा खेत भी तैयार होना चाहिए और बीज भी भुगना चाहिए ऐसे गुरु पादाश्रय या गुरु के चरणों का आश्रय ग्रहण करो ये हो गया खेत की तैयारी और उसमें कृष्ण श्री कृष्ण नाम की दीक्षा ये हो गया बीज और गुरु सेवा गुरोसेवा बीज बोने के बाद में पौध लगाने के बाद में तुरंत की तुरंत दीक्ष दीक्ष दीक्ष तब जाकर के पौधा जमेगा विश्रम गुरु सेवा विश्वास पूर्वक गुरु की सेवा और भजन किया जाए तो ये तीन चीज जो है, है जैसे प्लांटेशन किया गया, बीज गया। बीज बोया तो राधा रानी है प्रेम की समुद्र उस समुद्र में से एक छोटा सा का एक श्रीमद गुरुदेव के माध्यम से कृष्ण नाम बीच के रूप में जीव के जब बाएं कान में नाम का उपदेश किया गया दाहिना कान जो है वो है बाएं कान जो है वो है देवहु पितृह के द्वारा अन्य जो मंत्र हैं उनको प्राप्त करके पितृलोक की प्राप्ति होगी गंगा गमन होगा जाओ आओ बेटा चक्कर लगाते रहो ठन पाल जब तक पुण्य है तब तक भोगो फिर पुनः मुश को भगव यह दशा परंतु तो देवहू जो है उसके द्वारा जीव वर्षनादिग मार्ग। वो मार्ग भी खुल जाएगा तो ज्ञान पंचाध्याय में ये कहा गया कि देवहू मार्ग और हो ये ये दोनों काम है तो इनमें देवहू मार्ग के द्वारा श्री गुरुदेव का गुरुदेव जिस समय बीज का बपन करते हैं उस समय ये भक्ति लता का बीज फिर हृदय में जमता है तो श्री राधिका वे समुद्र होकर के विराजमान हैं उन श्री राधिका के माध्यम से ही हमको भक्ति लता का बीज प्राप्त हुआ है तो श्री राधिका है एक अपूर्व रस की समुद्र और वो समुद्र का एक अंश है वह है मुक्ति रूपी सीपी और उस मुक्ति रूपी सीपी में श्री राधिका के द्वारा ही कहीं प्रेम रूपी एक मोती एक छींटा भक्ति के हृदय में आया ऐसा मौक्तिक महा मोती रूप जो चमक है वह हमारे हृदय में आवी ही अस्तू आविर्भूत अब ये मोती कैसा है ताप हृत तीन प्रकार के ताप हैं हमारे शरीर में आध्यात्मिक आधिदैविक और आधिभतिक आध्यात्मिक।, आध्यात्मिक ताप कौन से हैं सुख सुध जो मन में उत्पन्न होते हैं आदिभतिक ताप कौन से हैं उनका प्रतीक है भूख प्यास और आधिदैविक ताप कौन से हैं उनका प्रतीक है सर्दी गर्मी ये छर्मिया गर्मी ये दैव के द्वारा प्राप्त हुई है ईश्वर के द्वारा प्राप्त हो रही है हम तो इसके कारण है नहीं ऐसे सुख दुख ये मन के द्वारा प्राप्त होने वाले हैं और भूख प्यास ये शरीर का धर्म है तो अधिभूत स्थूल जो शरीर है उस स्थूल शरीर का धर्म है अधिभूत वह भूख प्यास उसका प्रतीक सिंपल है उपलक्षण के द्वारा फिर ऐसे बहुत से ताप आ जाएंगे इसी तरह से आध्यात्मिक जो ताप हैं वो आध्यात्मिक ताप को हम कहीं कहेंगे तो उसको हम कह सकते हैं सुख दुख किसी वस्तु से सुख किसी वस्तु से दुख मिलता है तो ये भी केवल उपलक्षण है एक सैपिल है उपलक्षण कहते हैं सारे सुख दुखों का सुख और दुख ये अन्य जितनी भी वस्तु हैं अप्रिय उन सबके सैंपल होकर के विराजमान और सर्दी गर्मी यह भी सैंपल है ईश्वर के द्वारा दिए गए अनुकूलता और तो परंतु तो प्रेम रूपी मो, मोती उसका सेवन किया जाएगा तो ताप हृत आध्यात्मिक आधिदैनिक और आधिभतिक तीनों प्रकार के जो ताप हैं, वे दूर हो जाएंगे तीन ताप को ही छह उर्मिया कहा गया छह लहर कहा गया ये छह छो उ माने लहर ये उर्मियां जो आ रही है ये प्रेम आने पर इनकी ओर ध्यान नहीं आएगा और ये प्रेम कैसा है कि श्रोत और बल्लवी बलह हृदय विभूषण सखाओं के भी हृदय का विभूषण है स्रोत माने सखाग और बल्लवी माने गोपी गोपियों के हृदय का भी विभूषण है जैसे मोती उनका हाँ, मोती अंगूठी व्यक्ति सखागर अपने हाथ में धारण करते हैं ऐसे ये प्रेम रूपी मोती सखाओं के हाथ का भी विभूषण है इनके वलय माने कड़े का भी विभूषण है साथ के साथ में प्रिया जो है उनके लॉकेट का भी विभूषण हो करके विराजमान उनके बॉकेट में भी मानव प्रेम रूपी मोती जुड़ा हुआ है तो सुर बल्ल भी हृद विभूषण और ये प्रेम रूपी मोती कैसा है सक्त भक्त बरहस सत्कृतम जो आसक्त भक्तगण है वे ही इसका इसको अत्यंत सत्कार करते हैं अर्थात इस प्रेम रूपी मोती को चुभने वाले रसिक जन भक्त हैं जो कि नीर क्षीर विवेक को धारण करते हुए सीप को हटा करके सीप को भी फोड़ करके उसमें से जो मोती है उस मोती को बेहंस खा लेती हैं उसको चुन लेती हैं ऐसे ही भक्तगण मोती प्रेम को तो स्वीकार कर लेते हैं प्रेम के साथ साथ मोती उनको प्राप्त उनको मुक्ति तो उनको प्राप्त होगी परंतु मुक्ति के लिए या बैराग्य के लिए वे अलग प्रयास नहीं करते हैं मुक्ति शुक्ति पुट ऐसे मोती रूपी शुक्ति के पुट में विराजमान जैसे मोती ग्रहण करने के बाद में शुक्ति को छोड़ दिया जाता है निरादर कर दिया जाता है ऐसे ही ब्रह्म ब्रह्मयुज रूपी मुक्ति को तो भक्तगण छोड़ देते हैं और कृष्ण नैकट्य रूपी जो मुक्ति है उसको तो स्वीकार करते हैं सामिप्य रूपी जो मुक्ति है उसको तो वे चाहते हैं परंतु तो सायुज रूपी जो मुक्ति है उसका त्याग कर देती है भक्तगण सारूप्य मुक्ति को कृष्ण सेवा के लिए स्वीकार करते हैं कृष्ण सरी का बेश कृष्ण सरी का सखा का वेश या श्री राधिका रानी की सखी के रूप में श्री राधिका के समान गोपी बेश इस सारूप्य को तो स्वीकार करते हैं लीना में पार्षद रूप को परंतु तो वे साइज मुक्ति को प्रति स्वीकार नहीं करते हैं तो सालों के साष्ट सामीप्य सारूप्य और एकत्व एकत्री मानंदी बिना जना सेवा मिल रही है तो पांच मुक्तियों में चार मुक्ति को तो ले लेंगे साष्टी माने वैभव सारूप्य माने कृष्ण शनि रूप सालों के माने कृष्ण के लोक श्री वृंदावन का निवास और स्वामी माने वृंदावन में रहते हुए भी श्री कृष्ण की निकटता मिले तो इन चार मुक्तियों को तो सेवा के लिए ले लेंगे पंत एकत्व तो नामक जो मुक्ति है उसको नहीं लेंगे श्री ब्रह्म में मर्जर जो है उस मर्जर को कभी नहीं लेंगे वे ब्रह्म में जो एक रूपता है ब्रह्म ही बन जाना इस मुक्ति को कभी भी स्वीकार नहीं करते रहे हैं एकत्र को स्वीकार नहीं करते हैं, हैं अन्य मुक्तियों को सेवा में उपयोगी होने के कारण और सेवा की भावना को दृढ़ करने के कारण अन्य मुक्तियों को ग्रहण कर लेते हैं तो मुक्ति शुक्ति के भीतर विराजमान अर्थात सेवार्थ जो चार प्रकार की मुक्ति है उनके साथ में मुक्ति को ले लेते हैं और साथी जो मुक्ति है उस मुक्ति का त्याग कर देते हैं ऐसी मो, मो, मोतियों की जो महा अपूर्व तेज है वह तेज मेरे हृदय में उत्पन्न हो कहने का तात्पर्य श्री राधा रानी ही मेरे हृदय में उत्पन्न हो तो ये जो आत्यंतिक मुक्ति है उस आत्यंतिक मुक्ति में भी केवल मुख्य रूप से सामीप्य रूपी जो मुक्ति है उसको चाहते है आगे किसको पूर्ण कर रहे हैं कि विधुत विषय देशां, विषय देशान प्रवेशानशक्ति देशां, भाव विपद अवसादान हृदय गुप्त मुक्त मदादो विषादान तीर्थ पादान नमा एक स्लोक में श्रीमद महाप्रभु और जितने भी तीर्थ पाद हैं माने गुरु प्रणाली उस गुरु प्रणाली को प्राप्त कर रहे हैं तीर्थ पादा तीर्थ जैसे पापों को दूर करता है ऐसे ही तीर्थ पाद है श्री गुरु प्रणाली जो भक्ति मार्ग के रसिक हैं उनको बड़ी सुविधा है और वो सुविधा यह है कि आचार्य गणों की पूरी की पूरी परंपरा जो कुछ भी अनुभूति प्राप्त की और उस जो आस्वाद प्राप्त किया उस आस्वाद को करने वाले तो वे जैसे एक प्यासा व्यक्ति एक लोभी व्यक्ति उसको अमृत मिल जाए तो अमृत की बाल्टी की बाल्टी में ही मुंह लगा करके ओक लगा करके धकर धकर वो पी रहा। और उसको पीने का इतना आवेश है कि मुंह में जगह कम है परंत वहां पूरी पूरी तरह से पीता है होचू लग रहा है फिर भी थोड़ा सा तपक रहा है तो तपकने दे पानी इतना ज्यादा रस इतना ज्यादा आ रहा है ओक समा नहीं रहा है और मुंह में समा नहीं रहा है ऐसी स्थिति में भूट ले उसके उसके पहले से ही उसके इस से ही कहते हैं के छोर छोर मुंह का जो है उस छोर से एक आद बुध नीचे तपक पड़े ऐसे ही उन्हें जो गुरुदेव प्राप्त किए श्री प्रिया लाल के ध्यान करते समय उनको जो आनंद की प्राप्ति हुई उस आनंद के अमृत का भी पान कर रहे हैं परंतु तो उनका घूट वे निकले उसके पहले ही कहीं के छोर कई बुद्ध नीचे तक पड़ती है उनके काव्य के रूप उनकी रचनाओं के रूप और नीचे के जो रस तपका उसमें लकोल जाएंगे चैटा चैटी हम उनका उतना साई पेट है इससे बड़ा उनका पेट नहीं जो बूर उनके मुख से प्रकट हुई है, उसको पीकर के ही तृप्त हो जाते हैं उनका उसे भटक के उनका पेट नहीं है तो कहा वे कितने कृपालू के जिस रस का उनने पान किया वो रस भी उनके मुख से कहीं प्रसादी होकर के जब का तो उसका स्वाद और भी ज्यादा बढ़ गया जैसे तोते के चोंच लगाने पर हल और भी ज्यादा मीठा बन जाता है इसी प्रकार श्री रसिकलों ने जो आश्वरण किया और उनकी चोंच से जो निकला चोंच से जो बूथ टपकी वो उनकी कृपा से और भी अधिक मधुर हो जाती है रसिक जन कहते हैं कि अपने द्वारा की गई रचना की अपेक्षा आचार्यों के द्वारा की गई जो रचना है उसका पाठ महापुरुषों के जो सिद्ध महापुरुष हैं उनकी जो रचना आर्ष जो रचनाएं हैं उन आर्ष रचनाओं का जो पाठ है वह ज्यादा फल देने वाला होता है तो यहां पर वो ही कह रहे हैं कि तीर्थ पादान न जो तीर्थ पाद है अर्थात संपूर्ण गुर, पर, गुरु परंपरा उस गुरु परंपरा को मैं प्रणाम कर रहा हूं उनको हम प्रणाम नारायण सम कृष्ण चैतन्य मध्यगम अस्मदाचार्य पर बंदे गुरु परंपरा श्री नारायण से प्रारंभ होकर के श्री राधा कृष्ण से प्रारंभ होकर के श्री कृष्ण चैतन्य उनके तक आती हुई जो परंपरा बहकर के हमारे पास में परंपरा के द्वारा आई है अविकल गुरु परंपरा पूर्वक जो प्रवाह आया है ऐसी गुरु परंपरा को हम प्रणाम कर रहे हैं जो अविच्छिन्न होकर के विराजमान जैसे गंगा किसका नाम बोले केवल जल उसका नाम गंगाजी नहीं है गंगा कहलाएगी कौन बोले भगीरथ के रथ से खात जो नेमी है भगीरथ के रथ की नेमी से खात माने गड्ढा करने पर उस गड्ढे में बहने वाला जो दिव्य चिन्ह में द्रव है उसका नाम श्रीगंधा ऐसे ही परंपरा के द्वारा जो गड्ढा बना उस गड्ढे में बहने वाला जो शास्त्रीय रस है उस रस का नाम गंदा अब यदि गड्ढे से अलग हटा करके कोई नहर बना ले उसको हम गंग नहर तो कहेंगे परंतु गंगा स्नान करने के लिए हम हरिद्वार जाएंगे जो गड्ढा श्री भगीरथ के द्वारा खोदा गया वहां उस गड्ढे में जो जल बह रहा है उस गड्ढे के पास में जाकर के उस नाली में जो गंगा का जल बह रहा था जो दिव्य जल बह रहा था वहां पर हम स्नान करने के लिए विशेष रूप से जाते हैं कहीं यदि गंगा की एक नहर निकाली गई तो हम कहेंगे गंगा जल है ये कहेंगे कि ठीक है परंतु तो वो कहलाए गए गंगा नहर गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं वहां उसी रज में स्नान करना पड़ेगा जो रज जो गड्ढा जो खात श्री भगीरथ के द्वारा उत्पन्न हुई इसलिए गुरु परंपरा की मेहती आवश्यकता है परंपरा की जय तो यहाँ पर कह रहे हैं तीर्थ पादान नमामी तीर्थ पाद जो हैं उनके श्री चरणानंद की हम वंदना कर रहे हैं उस गुरु परंपरा की हम वंदना कर रहे हैं जो गुरु परंपरा के माध्यम से वह जल वो जो कृपा है श्री कृष्ण की सीधी हम तक आ रही है उसकी हम वंदना करें विधुत विषय अब वे तीर्थ पाद कैसे हैं? वे या अमृत जल या तीर्थ जल या भक्ति रूपी तीर्थ जल कैसा है विद्युत विषय देशांत वे तीर्थ वे गुरुजन कैसे हैं गुरुजनों की वंदना है गुरु परंपरा की वंदना है गुरु परंपरा कैसी है विद्युत विषय देशांत जो विषयों के लेश को भी दूर कर दी थी विषयों की बात केवल विषयों की नृति नहीं करती है पाप की नृति नहीं करती है बल्कि जो पाप की वासनाओं की भी लेश मात्र जो है उनकी भी नियुक्ति कर देती है श्री गुरुदेव के द्वारा प्राप्त होने वाला कृष्ण नाम उसकी एक विशेषता है कि वह प्रेम भी प्रदान करता है वह बासना और पाप के लेश को भी दूर करता है पाप को दूर करता है पाप की बासना को दूर करता है और प्रेम को प्रदान करता है यदि गुरु परंपरा के द्वारा नाम नहीं मिला है तो नाम की तो अपनी महिमा है नाम की महिमा से संसार की निवृत्ति हो जाएगी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी पाप की निवृत्ति हो जाएगी पाप की वासना की भी निवृत्ति हो जाएगी परंतु तो सेवा सुख बच्चे आएगा सेवा सुख मिलेगा सेवा सुख मिलेगा तब जबकि गुरु परंपरा के द्वारा दीक्षा की प्राप्ति हुई है कोई कहे नाम तो सब जगह है नाम तो हम अपने आप गुरु जी नाम ही तो देंगे नाम क्या हमको पता नहीं है क्या हरे कृष्ण मंत्र क्या है उनको तो खूब पता है दिन भर सुनते हैं खूब रटा हुआ गुरु जी से दीक्षा ही क्यों यानी बिना दीक्षा लिए कृष्ण नाम हरे कृष्ण मंत्र श्री महामंत्र इनको ग्रहण किया गया बिना दीक्षा के तो नाम तीन काम करेंगे जरूर करेंगे पाप की निवृत्ति कर देंगे पाप की बासना की भी निवृत्ति कर देंगे जैसे हींग की डबिया से हींग निकाल ली परंतु हींग की गंध उसको भी दूर कर दे उसी का नाम है बासु और मोक्ष की प्राप्ति भी करा देंगे संसार अंदर भी मुक्त हो जाएगा परंतु सेवा सुख वो वो सेवा सुख मिलेगा तब जबकि गुरु परंपरा के द्वारा दीक्षा पूर्वक नाम को ग्रहण किया जाएगा तो यहाँ पर तीर्थ पादान तीर्थ पाद कहकर के कह रहे हैं कि जैसे गंगा का जल वो ज्यादा महत्वपूर्ण है गंगा स्नान करने के लिए भगीरथ के रथ से जो कूण बनी जो गड्ढा बना उस गड्ढे में जो ब्रमद्रव श्री बामन भगवान के चरण से प्रकट होने वाला जो जल बह रहा है वो जल वहां उस गड्ढे से यदि ग्रहण किया जाएगा उस कूण से ग्रहण किया जाएगा तो वो फलदायू होगा यदि अलग से लिया गया तो जल में तो वो विशेषता विराजमान है कि वो बैक्टीरिया से रहित है जैसे मूल धारा में गंगा का जल बैक्टीरिया रहित है ऐसे वो जो गंगा नहर का जल है वो भी बैक्टीरिया से रहित है परंतु गंगा स्नान नहीं कहलाएगा गंगा स्नान तभी कहलाएगा जब हरिद्वार में जाकर के जब कंखन में जाकर के जब कानतोर में जाकर के प्रयाग में जाकर के स्नान किया जाएगा श्री नवद्वीप में जाकर के स्नान किया जाएगा तभी वह गंगा जल कहलाएगा क्योंकि वह धारा आ रही है अभी कल धारा आ तो विद्युत माने हटा दिए हैं विषय देशांत विषयों के देश को उन गुरुजनों के चरणों में हम वंदना कर रहे हैं अप्रवृत्त प्रवेशान है, जिन गुरुजनों ने अप्रवृत्ति में प्रवेश किया है दो तो प्रकार के मार्ग है एक मार्ग है प्रवृत्त मार्ग और दूसरा मार्ग है निवृत्त मार्ग तो अप्रवृत्त प्रवेशांक का मतलब है कि निवृत्त मार्ग में वे प्रवेश किए हुए हैं वे, है। वे प्रवृत्त मार्ग में प्रवेश किए हुए नहीं है वे धूम मार्ग में प्रवेश किए हुए नहीं है वे अर्चरादि मार्ग में ही प्रवेश किए हुए हैं दो मार्ग हैं, एक अर्चरा भगवदगीता में एक मार्ग है अर्चरादि मार्ग अर्चरादि मार्ग में जो प्रवेश करेंगे उनका पुनरागमन नहीं होता है परंतु जो धूम मार्ग से प्रवेश कर रहे हैं जो देवहू मार्ग से प्रवेश कर रहे हैं उनको पुनः आगमन नहीं होगा परंतु पितृहु मार्ग से जो प्रवेश कर रहे हैं उनको पुनः आगमन की प्राप्ति हो जाएगी इसलिए अप्रवृत्ति ही प्रवेशान अप्रवृत्ति मार्ग में धूम मार्ग का त्याग करके अर्चराधे मार्ग के, के में जिनका प्रवेश है संसार में प्रवृत्त करने वाले मार्ग में प्रवेश नहीं है संसार से निवृत्ति वाले मार्ग में जिन गुरुदेव ने प्रवेश किया है आपके विषय विशेषा शक्ति देशा आपके विषय विशेष आसक्ति जो विषय विशेष है उनकी आसक्ति में ही जिनका उपदेश है विषय विशेष विषय विशेष कौन है बोले श्री जो पदार्थ हैं संसार के जितने भी पदार्थ हैं वे सब बने हुए हैं त्रिगुणों से परंतु विषय विशेष विशेष का तात्पर्य है कि चिन्मय जो गुण है उनसे युक्त जो श्री वृंदावन धाम माने चार चीज सबसे पहले गुरुदेव इसके बाद में धाम इसके बाद में नाम इसके बाद में श्री स्वरूप की सेवा तो ये चार चीज जो है नाम धाम स्वरूप सेवा और श्री गुरुदेव की सेवा इनमें जिनका प्रवेश नाम सेवा के भीतर ही भागवत सेवा है। नाम सेवा दो प्रकार की एक सेवा है नाम का जप करना और दूसरी नाम सेवा है श्री भागवत इत्यादि जो भक्ति ग्रंथ हैं उनका सेवन करना तो आपे विषय विशेषक विशेषाशक्ति तत्वोपदेशान विषय विशेष अर्थात उपास्य तत्व विषय पदार्थ श्री कृष्ण उनमें ही आसक्ति के तत्व का उपदेश करने वाले उस गुरु परंपरा को हम वंदना कर रहे हैं जो अविनाशी तत्व है उस अविनाशी तत्व का उपदेश करने वाले उन गुरुदेव की परंपरा को गुरुजनों की परंपरा को हम प्रणाम कर रहे हैं जिन गुरु परंपरा को प्रणाम करने पर पूरी गुरु परंपरा के द्वारा जो आस्वादन प्राप्त किया गया वो आस्वादन सरलता से हमको प्राप्त हो जाता है इसीलिए हमारे वृंदावन की एक रस्कों की पुरानी कहावत है कि राजा चेतई और रानी भई राजा चेतई और रानी भई किसी को रानी बनने के लिए यदि वो स्वयं प्रयत्न करेगी तो बड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा पूरा राज्य खड़ा करना पड़ेगा परंतु तो राजा यदि किसी को किसी रस्ता चलती को भी देख ले और उसको रानी बना ले तो उसको रानी बनने में देर नहीं लगेगी स्वयं रानी बनने के लिए तो बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा न जाने कितने मेहनत करनी पड़ेगी तब जाकर के किसी राजा को पराजित करके राज्य सिंहसन पर वो बैठेगी परंतु तो रानी बनने के लिए यदि राजा ने चतई माने किसी को पसंद कर लिया तो रानी भाई उसको देर नहीं लगेगी ऐसे ही यदि कृपा को हमने बनाया तो कृपा के मार्ग से सरलता से संपूर्ण गुण परंपरा ने जो आस्वादन प्राप्त किए वो मुफ्त में यू ही मिल जाएंगे को प्रयास नहीं करना पड़ेगा सारी संपत्ति की वो मालिक अपने आप बन जाएगी नहीं तो एक सोने का बनवाने में उसको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और रवि बन गई तो रत्नों के ढेर उसके लिए लगे हुए हैं उन आभूषण को बनाने के लिए उसको प्रयास नहीं करना पड़ेगा तो इसलिए श्री गुरुदेव उन गुर परंपरा उनकी बड़ी मेहमा है कि वे विषय विशेष आसक्ति तत्वोपदेश जो उपास्य विषय है उस विषय की आसक्ति के तत्व का उपदेश करने वाले हैं श्री गुरुदेव और श्री गुरुदेव कैसे हैं गुरु परंपरा कैसे है कि भद भव विपद अवसाधारण संसार रूपी जो विपत्ति हैं वो विपत्ति अवसाद को प्राप्त अपने आप हो जाएंगे अवसाद माने समाप्त संसार की जितने भी विपत्ति हैं वे अपने आप ही जिन गुरु परंपरा का आश्रय ग्रहण करने पर दूर हो जाती है मनुष्य गुरु परंपरा की जय है तो भव विपद अवसादा भाव विपद का अवसाद कर देने वाले हैं जो गुरु परंपरा और भी मुक्त और जिन गुरुदेव ने हृदय गुर्दे में अहो गुप्त रूप में ही जिन्होंने उपत ये प्रेम रूपी बीज उप्त माने बो दिया है माने बपन कर दिया है बो दिया बापु धातु का ही उप आदेश हो जाता है उप्त एक तपते में निष्ठा में तो हृदय हो गुप्त मुक्तो श्री गुरुदेव कृपा करके हृदय में गुप्त रूप से ही उस बीज को बो देते हैं मंत्र का एक नाम है शब्द है, पर मंत्र को कहते हैं रहस्य रहस्य इसलिए किया जाता है कि जो मूल्यवान हो उसको रहस्य कहते हैं। जिसको छिपा करके दिया जाए उसका नाम है रहस्य और जिसको छिपा करके रखा जाए उसका नाम है राशि तो राशि की तीन विशेषताएं, ऐसे ही श्री गुरु मंत्र की तीन विशेषताएं। पहली विशेषता है वो विशेषता है दूसरी विशेषता है उसको छिपा करके ही दिया जाता है षटकर नहीं विद्यते मंत्र मंत्र यदि छह कानून में पड़ जाए तो मंत्र का प्रभाव समाप्त हो जाए और तीसरी बात मंत्र जो मिला है उसको साधक तो बड़े छुपा करके रखता है उसको दिखाता नहीं उसका उच्चारण नहीं करता तो हृदय अहो गुप्त मुक्त हृदय में जिस मंत्र को गुप्त रूप में बोया गया है प्रमद मद विशाराम जो प्रमद जो अपूर्व मतवाला कर देने वाला है पहले हाल ही श्री महाप्रभु ने व्याख्या की जब श्री सारूण भट्टाचारी ने उनसे पूछा कि भाई सात दिन से मैं तुमको पढ़ा रहा हूं शारीरिक भाष्य शंकर भाष्य और तुम ना हां कहते हो ना हूं कहते हो ऐसा तो लगता नहीं है तुम समझते नहीं हो यह मैं जानता हूं कि तुम एक एक कक्षा समझ रहे हो पांत तो कभी तो गर्दन हिले कभी तो स्वीकृति सात दिन से पढ़ा रहा हूं और तो तुम गुच्छ से बैठे रहते हो सुनते हो हाँ। पांत तो जरा भी गर्दन नहीं हिलती है तुम्हारी क्या बात है तुम अपने मन की बात को तो कहो जब बहुत कुदेरा तो श्री महाप्रभु शुरू शुरू में कहते रहे अरे तो मेरे गुरु ने मुझे सबसे ज्यादा गुरुजी जी की पाठशाला का मैं मूर्खतम विद्यार्थी था तो मुझसे गुरुजी ने कहा तुम्हारी ये सब समझ में नहीं आएगा बस तुमको तो मैं एक मंत्र दे रहा हूं ये हरे कृष्ण मंत्र बस इसका तुम जब करो तुम इस लायक हो ये शास्त्र का अध्ययन करना तुम्हारे बस की बात नहीं एक दिन मैंने गुरु से कहा कि गुरु जी आपने ये कौन सा मंत्र मुझे दिया मैं तो पागल हो गया हूं यह कोई मंत्र है कि पागल करने वाली कोई औषधि आपने स्लो पॉइजन मुझे दे दिया है मैं तो पागल हो रहा हूं मेरी आंखों से आंसू बहते हैं संसार मुझे अच्छा नहीं लगता है कोई किसी चीज में मन नहीं लगता है बस इस मंत्र अपने ही मेरा मन लगता है ये मंत्र है कि कोई ठगोरी है श्री गुरु ने मुझे अपनी छाती से लगाया धन्य बेटा धन्य आज श्री हरि नाम ने तेरे ऊपर कृपा की और तेरा विषयों से मन हट रहा है हर नाम का यही पर फल है जो कृष्ण नाम का श्री महामंत्र का जप करता है उसका संसार अपने आप ही छूट जाता है हर नाम भगवान की जय जगन मंगल हर नाम संकीर्तन की जय ये हर नाम की अपूर्व विशेषता है तो यहां पर कोई कह रहे हैं प्रमद मद विषादान जो प्रमत्तता प्रदान कर देने वाला है जो प्रमदम मतवाला बना देने वाला है ऐसा तो प्रमद मत अपूर मद प्रदान करने वाला है और विषादान जो संसार के प्रति जो मद है उसको तो नष्ट नष्ट कर देने वाला है और अपूर प्रेम की पन्द, इनको उत्पन्न कर देने वाला है ऐसे तीर्थ पादान नी मैं तीर्थ परंपरा का वंदना कर रहा हूं दोबारा सुनने विद्युत विषय निशान जिन गुरुदेव की परंपरा ने विषयों का त्याग कर दिया है और करा दिया है विद्युत विषय निशान अप्रवृत् प्रवेशान प्रवृत्ति मार्ग से हटा करके निवृत्ति के मार्ग में मुझे प्रवेश करा दिया ऐसी तीर्थपादान गुरु परंपरा की वंदना और गुरु परंपरा कैसी है कि विषय-विषय विषय-विषेश विषय के माने जो है, ऐसे विभिन्न गुणों में आसक्ति का उपदेश करने वाले हैं तत्व का उपदेश करने वाले हैं तुच्छ जो विषय है उनसे हटा करके जो चिरंद आश्रय विषय है उसके तत्व का उपदेश करने वाले हैं श्री गुर्जर और कैसे हैं विपद है भाव अवसादां। संसार की विपत्ति से अवसाद प्राप्त करा देने वाले हैं हृदय हो गुप्त मुक्तम गुप्तम तो और हृदय में गुप्त रूप से जिन्होंने इस बीज इस मंत्र को मेरे हृदय में बोया अर्थात आवरण देकर के मेरे काम में जिन्होंने मेरे काम में जिन्होंने इस मंत्र को कृपा करके बोया तो गुप्त मुक्तम तो गुप्तम उप्त प्रमद मद विषादान जो प्रमद प्रदान कर वाला है मतवाला बना देने वाला है और अन्य जितने भी विषाद है उन को दूर कर देने वाला है ऐसे तीर्थ पादन नाम तीर्थ पाद को मैं प्रणाम कर रहा हूं ऐसी वंदना करके अंत में वंदना करते हैं कृष्णम कृष्ण परिश्वंग सतृष्णम गौर सुंदरम धन्यम की मनम चैतन्य माश्रय श्री चैतन्य देव की हम वंदना कर रहे हैं जो मूलतः कृष्ण है कृष्ण कोई राधा कांति दुति से सुमिलित होकर राधिका और कृष्ण दोनों मिल गए और कोई तीसरा पदार्थ बन गया वो शो बात नहीं चैतन्य महाप्रभु तत्वतः कृष्ण ही ये नहीं कि तीन भाग रागा लिया एक भाग तामा लिया मिलाया तो एक तीसरी धातु बन गई पीतल ऐसा नहीं श्री चैतन महाप्रभु तत्वतः राधिका नहीं है तत्वत में कृष्ण है हाँ ये भी स्पष्ट हो कहीं ये, ये भी साफ साफ रखना चाहिए राधा भावद्यु है पंत तो है वे राधा भावद्युत सुविल नव में कृष्ण स्वरूप कृष्ण हाँ उनके ऊपर मुलमा जो चढ़ा हुआ है वो राधा का हृदय में भी जो भाव है वो भी राधिका का है पंत तत्वतः है वे कृष्ण तत्वत आश्रय पदार्थ श्री कृष्ण ही आज अपने माधुर्य का आस्वादन लेने के लिए राधा भावत द्वितीय होकर के विराजमान है प्राय ये कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है कि दो चीज मिलकर के एक हो गई ऐसा नहीं महाप्रभु तत्वता कृष्ण ही हर जगह जहां भी उनकी वंदना की गई है वहां पर राधा भावद्वित सुमित होकर के श्री कृष्ण है तो यहां पर कह रहे हैं कृष्णम कृष्णवर्णम कुछन तुषा कृष्णम सांगोपांगा कृष्ण ही है श्रीमन महाप्र तो कृष्ण वे कृष्ण होकर के विराजमान है कृष्ण परिश्वंग सतृष्णम परंतु आश्चर्य ये है कि कृष्ण होकर के कृष्ण का ही आलिंगन करना करने के लिए वे सतृष्ण है वे उत्सुक है अर्थात राधिका भाव से युक्त होने के कारण श्री कृष्ण नायिका भाव धारण करके कृष्ण का ही अपना ही आलिंगन करना चाहते हैं केवल भाव से युक्त होकर के और कांति से युक्त होकर के तत्व ते अपना आलिंगन करना चाहते राधिका का आलिंगन करना कृष्ण नहीं चाह रहे महाप्रभु के स्वरूप में श्री राधिका का आलिंगन करना कृष्ण नहीं चाह रहे हैं श्री कृष्ण राधिका बनकर के अपना ही आलिंगन करना चाहते हैं तो कृष्ण परिश्वन सतृष्णम कृष्ण के आलिंगन करने के लिए आश्रय जाति भाव को धारण करके विषय जाति स्वयं का स्वयं ही आलिंगन करना चाहते हैं कर्म सुंदरम और उस भाव को धारण करने के लिए उन्होंने राधा भाव धारण किया है नाय भाव धारण किया है और उसका दान करने के लिए श्री राधा कांति धारण की क्योंकि जब तक फुल ड्रेस रिहर्सल नहीं होती है तब तक ड्रामा स्टेज नहीं किया जाता है ड्रामा के पहले जैसे फुल ड्रेस रिहर्सल होती है ऐसे ही गौर कांति धारण धारण करके करके फिर गौर भाव श्री राधिका का आस्वादन जो किया जाएगा तब तक श्री कृष्ण में आश्रय जाति भाव नहीं आ सकता है आश्रय जाति भाव को यथार्थ में प्राप्त करने के लिए गौर कांति की भी आवश्यकता भाव की तो आवश्यकता है ही परंतु तो गौरव कांति की भी आवश्यकता है जैसे फुल ड्रेस रिहर्सल के बिना ड्रामा पूरी तरह से प्रस्तुत नहीं हो सकता है किसी प्रकार गौरव कांति भी धारण नहीं करते केवल भावी भाव धारण कर लेते मानो नायका भाव धारण कर लेते तब भी आस्वादन पूरा नहीं आ सकता था जब तक ड्रेस नहीं पहनी जाएगी कॉस्ट्यूम धारण नहीं किए जाएंगे तब तक जैसे एक्टिंग पूरी तरह से सफल और यथार्थ नहीं होगी एक्चुअल नहीं होगी सत्यता को स्थापित करने वाली नहीं होगी ऐसे ही गौर कांति को धारण करके वे अपने भाव की सार्थकता प्राप्त करते हैं और गौर कांति को धारण करके उस प्रेम का सबको दान भी करते हैं क्योंकि सामने की अपेक्षा गौरी गोरी ज्यादा उदार कृष्ण कंजूस है परंतु गोरी ज्यादा है इसलिए प्रेम का दान करना है और आस्वादन की परिपूर्णता प्राप्त करनी है इसलिए अंग कांति भी गौर धारण की तो कृष्ण परिश्रंग सतृष्णम गौर सुंदर धन्यम कीर्त सोता अन्य मनम हारीहारी हारी। उन श्री कृष्ण को प्रणाम है जो कीर्त विराजमान राधिका भागवत धारण करते हुए जो श्री राधिका से को अन्य मानते हुए विराजमान है उन श्री श्याम सुंदर की हम वंदना कर रहे हैं कीर्त सुता अनंत मन श्री कीर्त सुता राधिका उनसे जो अन्य मन होकर के विराजमान है अपने आप को अन्य मानते हुए विराजमान तभी वे कहते हैं कि असली आश्लिष्टवादरतमान यदि राधिका के भाव को अनन्न्य धारण नहीं किए होते और उस अंग कांति को धारण किए हुए नहीं होते तो श्री कृष्ण तब इस रस का पूरा आस्वाद नहीं ले पाते तो कीर्त सुता कीर्त सुता से अपने आप को अन्य मान रहे हैं और सर्वदा सर्वदा यही कह रहे हैं कि हे श्री श्यामचंदर तुम जैसे चाहो वैसे रखो कब वो अवसर होगा कि युवायतम निमेशाभ आयतम शून्ययतम जगत सर्वम श्री कृष्ण विरय तो कीर्त सुता से अपने आप को अन्य मानने पर ही भाव का पूरा आस्व प्राप्त होगा ऐसे चैतन्यम आश्रय ऐसे जगत को भी वो अपूर्व चेतना प्रदान करने वाले कृष्ण अनुगत्य ग्रहण करके वो रस की प्राप्ति नहीं हो सकती है जो रस की प्राप्ति श्री राधिका आनुगत्य ग्रहण करने पर होगी राधिका चरण दास से जिस भाव की प्राप्ति होती है वो भाव की प्राप्ति किसी दूसरे प्रकार में हो सकती है ऐसे श्री कृष्ण चैतन्य देव उनके चरणाश्रय को हम ग्रहण कर रहे हैं और इस भाव में वो कृष्णवर्णम तुषा कृष्ण अंत कृष्णम वहगौरम दर्शिता जितने भी राधा भाव प्रलय विकृति ही वो जितने भी भाव हैं वो सब इस भाव की ही व्याख्यान उनके इस सार को एक इस श्लोक में दे दिया कि उन कृष्ण की हम वंदना कर रहे हैं जो कि कृष्ण का ही आलिंगन करने के लिए श्री राधिका जैसे उत्सुक है ऐसे अपना ही आलिंगन प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण उत्सुक हैं और गौर सुंदर होकर के विराजमान है गौर सुंदर होने पर केवल भाव को ही धारण नहीं किया भाव की सार्थकता प्राप्त करने के लिए पूर्णता प्राप्त करने के लिए जैसे फुल ड्रेस रिहर्सल होनी चाहिए तब बात बनेगी इसी प्रकार गौर कांति को भी धारण करके वे विराजमान हैं और उस प्रेम का उन्मुक्त रूप से जीव मात्र को दान करते हुए विराजमान है उन गौर सुंदर की हम वंदना कर रहे हैं श्री कीर्ति सुता उनसे अपने आप को अनन्न्य करके मान रहे हैं जो नाम में भी उल्टा हो जाए हर जगह प्रेम विलास विवर्त है जगत वंदना करता है राधा गोविंद की परंत यहां नाम भी परिवर्तित हो गया गोरा गोविंद पहले पहले राधा गोविंद तो सब नाम जपते हैं पंत गोरा में गोविंद पहले आगे राव आग में आगे जो टेढ़ा था वो हो गया है सीधा जो जगत को रुलाने वाला था वो स्वयं प्रेम में रोने लगे जो श्याम रंग होकर के सबको अपने भीतर संभाले वो शाम ही गौरव होकर के विराजमान सब तो अपूर्व प्रेम की चमकृति प्रेम का प्रकाश प्रदान करने वाला तो रंग काले से गोरा हो जाए जो चाल है वो टेढ़ी से सीधी हो जाए जो स्वभाव है वो दूसरे को ठगने वाला वो ठगने वाला स्वभाव स्वयं ठगा हुआ जो खड़ा हो जाए जो नाम में भी परिवर्तन कर ले और और क्या जन्म हुआ था कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन भादो की। श्री अष्टमी और मिल गई शुक्ल पक्ष की तो अष्टमी और सप्तमी मिलकर के जिनका जन्म भी होता है गौर पूर्णिमा के दिन सात आठ पंद राधा कृष्ण मृतन हो करके सारा उल्टा सीधा उल्टा होकर के सब् पर होकर के जो विराजमान हैं ऐसे कृष्ण वर्णम कृष्ण परिश्व सीर्तन से अनं होकर के जो विराजमान हैं ऐसे अंत कृष्णम और बहिर्गौरम भीतर तो कृष्ण ही हैं परंतु तो बाहर गौर होकर के विराजमान हैं दर्शता वैभवम जो अपने अन्य के वैव को दिखा रहे कलम संकीर्तनाद्य स्म कृष्ण कृष्ण चैतन्य चैतन्य जो में संकीर्तन इत्यादि के द्वारा धारण करके करके विराजमान और नाम भी परिवर्तन राधा गोविंद गो रा राधा इन नाम को धारण करके जो विराजमान हैं उन श्री गौरवरि के श्री चरणानंद की हम वंदना कर रहे हैं जो सिंह स्क होकर अपन रूप से विराजमान है ऐसा श्री राधा माधव का वो अपूर्व स्वरूप हम सबको अपनी प्रेम पत्तन उनकी महिमा का गायन करेंगे पत्तन है नगर है तो नगर रचना की जितनी भी वस्तुएं हो सकती हैं उन नगर रचना की सारे वस्तुओं को यहां उनके रूपक को स्थापित करते हुए विराजमान करेंगे कि राज्य के जितने भी अंग हैं राज्य की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो कौन सी है इस राज्य का द्वार कौन है इसके शिखर कौन से हैं इसके निवासी क्या हैं वो सारे नगर के जितने भी अंश हैं उनको प्रस्तुत करते हुए फिर इस नगर की माने प्रेम की विभिन्न वृत्तियों का आग किया जाए सिद्ध का गोविंद जय जय गोवा